ज्योति तमहर फूट निकले दीप बालो दीप बालो आस्था आराधना के प्रेरणा के दीप बालो अल्पना रच दो सजन प्रांगण सुचित्रित मुस्कुराए अल्पना के मध्य मंगल घट सुशोभित हो सोहाय दीप घट पर बाल दो चिर ज्योति का आह्वान कर लो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 सूचनाएं इकट्ठी कर लेता है स्मृति थोड़ी समृद्ध हो जाती चेला स्मृति के लिए चिंतित नहीं अनुभव के लिए आतुर रहता हमारे गुरु बोलिए हम रहता का चेला मन माने तो संगी फिरे नहींतर फिरे अकेला गोरख सहजता के पक्ष पाती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 मूर्छना से नाद सिंधु रस रसगर्भ लहर के रूप ढले आकाश आकाशवायु परिंभन में मधुगंध स्पर्श बन अंध मिले झरता निर्वधि परिणन पराग हे देवी तुम्हारा दिव्य राग रचलिये कलेवर सीमित कर इच्छा प्रतीक परमाणु बने बांधे सीमाएं दिशा काल संसतियों के निहार गने सोए स्पंदन सब उठे जाग हे दे भी तुम्हारा दिव्य राग रहोगे गुरु के साथ तो दिव्य राग जगेगा प्राण झमकृत होंगे जीवन नई तरंगे लेगा नई करवटें लेगा नए आयाम खोलेगी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 परमात्मा में पहुंच जाओ ध्यान की सारी प्रक्रियाएं इसी क्षण में उतर जाने की प्रक्रियाएं जब तुम्हें कोई विचार नहीं होता तो स्वभावतः समय मिट जाता है क्योंकि विचार या तो अतीत के होते हैं या भविष्य के होते हैं। वर्तमान का तो विचार कभी होता ही नहीं तुम करना भी चाहो तो न कर सकोगे बैठ के कोशिश करना वर्तमान का कोई विचार संभव नहीं वह असंभावना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 जहां तुम्हें लगे कि परमात्मा से मिलन हो गया है इसका जहां तुम्हें कोई तृष्णा वासना भरिसना दिखाई पड़े ऐसा परख ही गुरु करना ऐसा परख लेना फिर झुक जाना चरणों में फिर उठना ही मत ऐसा परख ही गुरु करना ते घन कौंधती विद्युत पवन का हास हाहाकार सा मन प्राण आकुलीत क्या विध्वस्त होकर ही रहेगा नील जिसके सजग तरण में समाहित, स्नेह की उपलब्धियां श्रम राग में परिकल्पनाएं स्वप्न रस में मदिर मादक आज के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 अपनी सजगता से हानि क्षति की कल्पना से किंतु ऐसा मोह क्या जो व्याधि बन अवृत सताए उठो झंझावात तुम में ही अभे अब खोजना है झंझावात उठते हैं लेकिन सब झंझावात अतीत के हैं या भविष्य के भविष्य और अतीत के मोह ही व्याधियां बन जाती है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 और उसी साक्षी होने में तुम उस मध्य बिंदु को पा जाओगे जो सदा ही सभी झंझावातों के पार जहां तक कोई झंझावात न कभी पहुंचा न पहुंच सकेगा उस मध्य बिंदु पर व्याधियां मिट जाती रोग मिट जाते उसी मध्य बिंदु पर तामे जिंदिल ज्योति उजाली ज्योति का दर्शन होता है ऐसी ज्योति की जो जलानी नहीं पड़ती बिन बाती बिनते जो सदा से जली रही मगर तुम इतने उलझ गए बाहर बाहर कि भूल ही गए अपने घर का द्वार तहां जोग जहा जोग तहा रोग ना व्यापे ऐसा परख ही गुरु करना तन मनसू जे परचाना नहीं तो काहे को पची मरना शास्त्रों को जानने वालों के चक्कर में मत पड़ जाना क्योंकि न तो उन्हें अपने तन का परिचय है न अपने मन का परिचय उनकी बातें में पढ़ोगे तो व्यर्थ पचपच मरोगे तो काहे को पच मरना वे तुम्हें जो बताएंगे उन्होंने स्वयं भी जाना नहीं ऐसे बहुत लोग हैं इस देश जो दूसरों को ध्यान करा रहे हैं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 ऐसे बहुत लोग हैं जो ध्यान पर किताबें लिखते और जिन्हें ध्यान का कोई पता नहीं उनकी किताबें पढ़ के लोग ध्यान करते सावधान रहना जिनका अपने मन से परिचय नहीं अपने तन से परिचय नहीं जिन्होंने अपने भीतर झांका नहीं उनसे सावधान रहना तन मन सूंझे परचा नहीं तो काहे को पची मरना काल न मिटिया जंजाल ना छुटिया बिक्र हुआ न सूरा कुल का नाश करें मत कोई जय गुरु मिला न पूरा ध्यान रखना जब तक पूर्ण गुरु ना मिल जाए तब तक तो कुछ भी न हो सकेगा काल न मिटिया जंजाल न छुटिया न तो मौत से मुक्ति होगी न समय मिटेगा न वासना और तृष्णा का जंजाल मिटेगा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 फिर फिर तुम्हें आना पड़ेगा कुल का नाश नासना होगा फिर फिर लौटोगे वापिस नए नए जन्म होंगे फिर गर्भ फिर वही दौर, फिर वही अज्ञान फिर वही जंजाल, ये छूटता ही तब है जे गुरु मिला ना पूरा तब तक नहीं जब तक गुरु ना मिल जाए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 सप्त धात का काया पिंजरा जुगत बिन सुवा अभी तो तुम सात धातुओं से बने हुए पिंजड़े में बंद तोते की तरह सात धातु है रस रक्त मांस मेद अस्थि मच्छर वीर सप्त धात का काया पिंजरा जुगत बिन सुवा और तुम बंद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 मगर उसे कुछ पता नहीं कैसे बंद हो गया कैसे निकले यह भी पता नहीं और जरूरी भी नहीं जो कोई तपस्या करे तो निकल जाए या तुम सोचते हो तोता तपस्या करे पिंजड़े में तो निकल सके बृत तो उपवास करे जो उल्टा लटका रहे सिर शासन करे इस सबसे क्या होगा ये सब तो जो पिंजले के भीतर ही हो रहा है इससे द्वार नहीं खुल जाएंगे कोई जो बाहर जो बाहर है वही द्वार खोल सकता है गुरुजीफ अपने शिष्यों को कहता था अगर काराग्रह से छुटकारा पाना हो तो सबसे पहला काम ये है काराग्रह के बाहर किसी सन्नाता जोड़ो कोई दोस्ती बनाओ काराग्रह के बाहर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 कुल का नाश करें मत कोई जो गुरु मिला पूरा पूरे गुरु से अर्थ है जो पूरा पूरा जेल के बाहर हो गए बाहर हो गए और पहचानने में कठिनाई न होगी तुम पहचानना ही ना चाहो तो बात दूसरी अन्यथा पहचानने में कभी कठिनाई ना होगी तुम्हारा अंतरतम तत्सण गवाही दे देगा कि आ गई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 सतगुरु मिले ना उभरे बाबू उबर सकते हो एक ही उपाय है कारागृह के बाहर किसी से दोस्ती बन जाए कोई तुम्हारा हाथ पकड़ ले कारागृह के बाहर है जो तो फिर उपाय हो सकते कभी कभी छोटे से उपाय बड़ी छोटी युक्ति मैंने सुना एक सम्राट ने वजीर पर नाराज हो गया उसने उसे एक मीनार पर कैद करवा दी मीनार इतनी ऊंची कि अगर भागने की कोशिश करे तो मौत हो जाए गिरे उससे तो मरी जाए पूर्ण सकता नहीं बड़ी मुश्किल बड़ी कठिनाई क्या करे क्या ना करे उसकी पत्नी एक फकीर के पास गई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 उसका सरंगी नाम के कीड़े को उसका क्या करेंगे फकीर ने कहा तू पहले कीड़ा ला ज्यादा बातचीत में समय खराब मत कर समय ज्यादा पास में भी नहीं तेरा पति कहीं बचने की कोशिश में कूदने की झिझक कर ले अनथ समाप्त हो जाए तू सरंगी नाम का कीड़ा पकड़ ला उसने मगर सरंगी नाम के कीड़े को पकड़ लाने से मेरे पति के छूटने का ध्यान ना था उस फकीर ने कहा अगर बौद्धिक विचार करना हो तो तू जान कोई और उपाय न था तो बुद्धि तो गवाही नहीं देती थी नाम का किला। इसका क्या होगा मगर ले आए। नहीं मानता और कोई उपाय है भी नहीं तो ले आई बुद्धि के विपरीत ले आई उस फकीर ने कहा कि इस सरंगी को ले जा, इसको दीवार पर छोड़ देना इसकी मुझ पर दो बूंद सैद के रख देना उस वजीर की पत्नी ने कहा कि आप होश में हैं या पागल और मुझको भी पागल बना रहे अब सरंगी नाम के की कीड़े की मुझ पर शहद की बूंद रखने से क्या होगा उसने ये बात ही मत कर और इसकी पूछ में एक पतला धागा बांध दे और बस राहत देखा किया परिणाम आए सरंगी कीड़ा की मुझ पर लगी हुई शहद हत कपड़े में सेहत की बास आ रही बिल्कुल नाक के पास चला की जरूर पांसी गई शहद चल पड़ा मुछ पर रखी सेहत मिल तो सकती है ऐसी ही शहद सबकी मुंछर रखी बांस बिल्कुल अभी मिली अभी पहुंचे पहुंचे चल पड़ा गरीब कीड़ा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 तुमने तो पिंजड़े में रहने को ही अपना जीवन का सार सर्वस्व समझ लिया है। का नाश करे मत कोई जे गुरु मिला पूरा इसलिए गुरु खोजे बिना कोई उपाय नहीं सदगुरु मिले तो उभरे बाबू नहीं तो परले होगा बजती देव तुम्हारी गीणा दिवस निशा पे कौन फिसलते खींचे किरण के तार युग और कल्प से कल्पित अंबर यह बजती देव तुम्हारी वीणा में अवरोह लिए चमकते आरोह विमोहित संचारी आभोग भुक्त अभिमुक्त कौन घातित स्वही बजती देव तुम्हारी वीणा तरंग आलोक सिंधु के